धरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसी मधुर हृद मधुर गमरम मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुर पचनम मधुर चरित मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलित मधुरम भ्रमित मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुर रे रे मधुर पारे मधुर पाद मधुर रेतम मधुरम सख्यम मधुरम मधुरा अधिपते रखिल नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए फिर से हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं आशा दुबे जी जिनको हम पहले भी सुन चुके हैं और फिर से एक बार सुनने का मौका हमें मिल रहा है तो आप सभी की तरफ से आशा दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आशा जी फिर से एक बार स्वागत है आपका हमें बहुत अच्छा लग रहा है की आप फिर से हमारे साथ स्टूडियो में है और कुछ नई बातें संगीत से जुड़ी हुई आप हमारे साथ शेयर करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपने अनुभव सुनाइए कि संगीत के साथ जुड़ने के बाद कौन कौन से इवेंट आपने किए हैं किस तरह का परफॉर्मेंस आपने दिया है जो थोड़ा रोचक हो वो हमें सुनाइए रमेश भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया आमंत्रित किया और मेरा साक्षात्कार किया <laughs> तो इसके लिए मैं आपको पुनः साधुवाद देती हूँ शुक्रिया मैंने जब से संगीत की शिक्षा शुरू की तो मैं चूंकि प्रोफेशन में भी लेक्चरर हो गई लेक्चर होने के बाद में विद्यार्थियों को सिखाती थी, थी साथ साथ में मैंने एक अपनी संस्था बनाई सांगीतिक संस्था जिसका नाम रखा आराधिका सांस्कृतिक संस्था जिसमें मैंने देश गीत राष्ट्र गीत सुगम संगीत शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों से समाज को नए नए विद्यार्थियों को सिखाकर उनकी प्रस्तुतियाँ दी और मैंने स्वयं भी उसमें अपना सहभागिता दी मेरे पति व मेरा परिवार भी उसमें सब सम्मिलित रूप से इस संस्था को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग प्राप्त होता रहा है तो इस संस्था के माध्यम से मैंने फिल्म संगीत नहीं लिया नहीं। मैंने जो मेरा पारंपरिक संगीत है जी जी जी। जो मेरा शुद्ध शास्त्रीय संगीत से लोक संगीत से जो जनमानस में बोली जाने वाली भाषाएं हैं जो जगह जगह की सांस्कृतिक सभ्यता से संबंधित जो ध्वनिया हैं, उसको लेकर के मैंने नए नए प्रयोग किए और कुछ प्रस्तुतियाँ समाज को दी हैं जिसमें आप जो चाहेंगे वो मैं आपको सुनाऊँ जैसे कि आपने जो कविताएँ हैं महादेवी वर्मा जी की जी, गीतों को भी मैंने स्वरबद्ध किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के गीतों को स्वरबद्ध किया है, है। रामचरित के नौ कांड के प्रसंगों को लेकर के भी मैंने रामचरित पर बहुत बृहद स्तर में हिंदी साहित्य सम्मेलन की हिरक जयंती में पूरी तीन घंटे की अपनी जो है एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी फरुखाबाद में क्या बात है क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपने इतनी अच्छी बात बताई कि माधवी वर्मा जो बहुत ही अच्छे कवियत्री थी और उनकी कविताओं को आपने स्वरबद्ध किया और अटल बिहारी जो हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता और नेता रहे उनकी भी कविताओं को आपने स्वरबत करके प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छी बात है आपने हमारे साथ शेयर किया थैंक यू सो मच और मैं चाहूँगा कि जैसे कि संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम को सुना रहे हैं तो संगीत की दुनिया में हम लोग अपने दोस्तों को एक राग के बारे में जरूर बताते हैं तो उस राग पर हम चलेंगे आगे और मैं चाहूँगा कुछ आप सुनाना चाहें तो जरूर सुनाइए मालकंस अंग मेरा प्रिय अंग है अच्छा, अच्छा। मालकंस चंद्रकौश जोग कौंस अच्छा। इन सब रागों में मैंने कुछ प्रस्तुतियां प्रस्तुत की हैं जिसमें मैं महादेवी वर्मा जी का एक गीत पहले आपको सुनाना चाहूंगी जी, जी, राग जोग कौश पर आधारित है जी, जी। गीत के बोल हैं मैं बनी मधुमास आली ये राग जोग कौंस ताल रूपक में है मैं बनी मधुमास आली मैं बनी मधुमास आली मैं बनी मधुमास मैं बनी मधुमास मैं बनी मधुमास, मैं बनी मधुमास आली आज मधुर विषाद की घेर करुड़ आई यामिनी आज मधुर विषाद के घेर करुण आई यामिनी बरस सुधी के इंदु से बरस सुधी के इंदु से की पुलक की चांदनी उमड़ आई रिद्र में उमड़ आई रिद्र में सजनी कालिंदी निराली मैं बनी मधुमा आली मैं बनी मधुमा आली सजल रोमो में बिछे है पावड़े मधुस्नात से सजल रोम में बिछे पावड़े मधुस्नात से आज जीवन के निमिष भी दूत है अज्ञात से क्या न अब प्रिय की क्या अब प्रिय की बजेगी मुरली का मधुर राग वाली मैं बनी मधुमा से आली मैं बनी मधुमा से आली मैं बनी मधुमा सेली बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत महादेवी वर्मा का आपने जो है सुनाया हमें काफी अच्छा लग रहा था और आप इस कविता के साथ खो गए थे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं चाहूंगा कि जैसे मालकोस के बारे में हम लोग हाँ। बात करने वाले हैं तो ये आपका प्रिय राग भी है तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में ये कौन सी जाति का है इसका आरोह और आरो क्या है वो हमारे सभी संगीत प्रेमियों को जरूर बता मालको है आशावरी थार्ट का राग है जी आशावरी थार्ट के रागों की विशेषता है गंधार धैवत निषाद तीनों स्वर कोमल लगते हैं। बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं मालकंस में रे वर्जित है तो इसको गाते समय गाय के बादक सरल मध्यम भाव से गाते हैं पंचम वर्जित है ऋषभ भी नहीं लगता है कई कई रागिक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लाइट म्यूजिक में रे का प्रयोग करते हैं पंचम तो पूर्णता वर्जित है तो मैं मालकंस में आपको बताना चाहूंगी कि केशरी नाथ त्रिपाठी जी की एक रचना है नहीं, नहीं। मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी उसमें उनकी रचना को मैंने देश गीत के माध्यम से राग मालकंस को लिया है और उसको उनके बोलों को संजोया है नहीं, नहीं। ताल कहरवा राग मालकंस जी ग सानी धनी सामा गम धा नीधाम गम धनी सा निधाम ग म गा सानी धनी सामा धाम बढ़ चल बढ़ चल मेरी साथी बढ़ चल बढ़ चल मेरे साथी पग बढ़ते बढ़ पग बढ़ते ही जाएंगे बढ़ चल पग पग बढ़ते ही जाएंगे बढ़ चल बढ़ चल बढ़ चल मेरे साथी मन में दृढ़ निश्चय की ध्वनि हो लक्ष्य समर्पित प्रखर अग्नि को नील गगन में जय से रवि हो राष्ट्र प्रेमी की उत्कट छवि हो राहों में कितने संकट हो कट जाएंगे कट जाएंगे कट जाएंगे कट जाएंगे, जाएंगे बढ़ चल बढ़ चल बढ़ चल मेरे साथी बढ़ चल बढ़ चल मेरे साथी बाधाएं न रोके पग को दिए चुनौती सारे जग को होगी सीमा कभी न छोटी राष्ट्रमाल की कड़ी न टूटी बाधाएं न रोके पग को दिए चुनौती सारे जग को होगी सीमा कभी न छोटी राष्ट्रमाल की कड़ी न टूटी दूर शिखर की हर चोटी पर भारत का ध्वज फहराएंगे भारत का ध्वज फहराएंगे बढ़चल वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हम गाएंगे बढ़चल वंदे मातरम हम गाएंगे बढ़चल वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हम गाएंगे बढ़ चल वंदे मातरम वंदे मातरम् वंदे मातरम् आशा जी बहुत ही अच्छा ये मालकोस पर आधारित आपने देशभक्ति का गीत हमें सुनाया काफी अच्छा लग रहा तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किया हमारे बीच में और मैं चाहूंगा कि मालकोस राख को कब और किस तरह से प्रैक्टिस करें उसके थोड़ा विस्तार बताइए मालकंस को गाते समय तानपुरा या हारमोनियम पर सड़ज मध्यम भाव में स्वर को लेना चाहिए तानपुरे में पहले तार को मध्यम में मिलाते हैं तीन तार को सड़ज में हारमोनियम से अगर रियाज करना है तो सड़ज मध्यम लगा करके रीड्स दबा के गा सकते हैं तो उसमें स्वर कोमल गंधार देवत निषाद को ध्यान में रखते हुए सा नी सा गा ग नी सा नी धाम ग मा गानी धनी सा मरह से स्वर को लगाना चाहिए और पहले बंदिश तीन ताल में अधिकतर ता सिखाया जाता है जी जी। आपने भी सुना होगा कोयलिया बोले अमुमा की डार पर कोयलिया बोले अमुआ की डार पर ऋतु बसंत को देत संदेवा कोयलिया बोले अमुआ की डार पर हर कलियन पर गुंजत भावरा हर कलियन पर गुंजत भावरा जिनके संग करत रंग रलिया ऋतु बसंत को देत संदेवा कोयलिया बोले अमुआ की डार पर कोयलिया बोले अमुआ अमुआ अमुआ की डार पर समा गम धाम गम धनी धामा, धामा, सा धामा सानी धामा गम गिस धनी सामा कोयलियाँ बोले अमुआ की डार पर कोयलिया बोले निशा घमा धनी सा धमा घमा घासा कोयलिया बोले साग सने धानी धमा घम धमा घमा घसा कोयलिया बोले अमुआ के की पर निशा घमा धमा घम धानी धमा घम धनी सनी सनी धानी धम घम धमा घमा घसा कोयलिया बोले अमुआ की डर समा ममा घम धाधा धाधा धनी सा सा धनी धम घम धम घम घसा घमा धनी सा कोयलिया बोले अमुमा की डारे पर रितु बसंते को देत को ये लिया बोले अमुमा की डारे पर ये एक नमूना है जी। इसको बृहद स्तर में आप विस्तार में गा सकते हैं किसी भी स्वर को लेकर के अलंकारिक रूप से आलाप तानों का भी प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम राग है जो अधिकांशतः गाते <laughs> बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया मालकंस राग के ऊपर और ये जो मालकंस राग है इसकी है इसकी खूबसूरती क्या इसको ज्यादातर किस भाव से गाते हैं थोड़ा सा वो बताइए ये राग जब ये नया आगमन होता है बसंत का आगमन होता है नव वर्ष का आरंभ होता है अच्छा, अच्छा। जब हरितिमा पूरे प्रकृति में छाई हुई होती है हाँ हाँ हाँ हाँ। तो प्रकृति में सब तरफ उमंग उल्लास होते हैं तो ज्यादातर मालकंस राग में उल्लास होता है उल्लास भाव होता है तो इसमें डलनेस वाली बात नहीं होती है नहीं। उमंग उत्साह और आनंद और जो हरितिमा प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको हम लोग गीतों में देखते हैं पाते हैं क्या बात है बहुत ही अच्छा जो आपने बताया की मालकंस राग जो है प्रकृति की सौंदर्य खूबसूरती और नए व्यक्ति का आगमन नए साल का आगमन इस पर ज्यादातर ये गीत बनते हैं या भाव इस तरह का प्रकट इसमें होता है बहुत ही अच्छा आपने बताया और मैं चाहूंगा कि जिस तरह की हम लोग अगर प्रैक्टिस करें इस राग को, को तो कौन से पूरे दिन के किस प्रहर में और कौन से रात्र का द्वितीय प्रहर अच्छा कितना बजे से कितना बजे तक ये आठ से दस के बीच में गाया जाता है अच्छा आठ से दस में तो आप शाम में जो है थकान भी दूर हो जाती है और रात्रि का प्रथम प्रहर जब खत्म होता है तब ये शुरू कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया और ये जो प्रैक्टिस करने के लिए क्या प्रिपरेशन करे आपने कहा कि इसमें पंचम वर्जी है। रे, रे और पावर जी बाकी है। सब सुर लगते है न्यास्वर इसका मध्यम धैवत मध्यम धैवत सड़ज न्यास्वर है इसके इसपे बार बार रुकते हैं सामा धाम ग धनी धामा ग म धनी सा निधाम गानी धनी सा मा इस तरह से मध्यम का न्यास दूसरा धेवत के न्यास होता है गम धा म धनी ध सानी ध गि ध मधनी ध म धाम इस तरह धेवत का होता है सड़स का ग धनी सा नि सा धनी सा ग धनी सा निसा धनी सा गि सा धम सा, दोनों पे पूर्णतः विश्राम ले लेकर के राग को जाता है थोड़ा सा बीच बीच में पोच है वो बड़ा अच्छा एक रूप दे रहा है इसको लेकिन वही है कि जब तक हम लोग इन चीजों को अच्छी तरह से मैथमेटिकली नहीं समझ पाएंगे तो इसका प्रैक्टिस भी शायद नहीं कर पाएंगे तो जरूरी है कि पहले मालकंस क्या है उसका आरोह आहरोह को किस ढंग से आप गाएंगे वो एक बार चार्ट आप मेरे ख्याल से लिख के रखेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा प्रैक्टिस करने के लिए जैसे राग मालकंस में रे और प वर्जित है और बाकी स्वर लग रहे हैं और किस तरह से आप उसको गाएंगे जैसे अभी आशा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से तीनों ही रूप है उसके हमारे बीच में रखा तो कोई भी एक रूप का आज प्रैक्टिस कर ले दूसरे दिन दूसरे रूप का तीसरे दिन तीसरे रूप का इस तरह से आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके राग मालकंस अच्छी तरह से कंटस्थ कर सकते हैं और आपको पता है कि इसमें जितना आप कंटस्थ कर लेंगे खुशी के मौके पर आप इन चीज़ों को इजहार कर सकते हैं बता सकते हैं कुछ प्रैक्टिस करके सुना भी सकते हैं तो एक भक्ति गीत इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है जो काफ़ी पॉपुलर हो वो थोड़ा सा गुनगुनाइए एक भक्ति का गीत फिल्म का है जी जी। इसी राग पर आधारित है तो बहुत लोग फिल्म संगीत को सुनते, सुनते हैं इसलिए मैं इसको जी सुनाना चाहूंगा स्वागत है मन तड़े पत हरिधर शन को आज मन तड़े पत हरिधर शन को आज मोरे तुम बिना भी बिगरे सगर काज मन तड़पत पत हरी दर्शन को आज तुम्हारे तुम्हारी का मैं हूँ जोगी तुम्हारी का मैं हूँ जोगी हमेरी ओर नजर कब होगी ज मन तरपत हरी दर्शन को आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा अच्छा जी बहुत ही अच्छा भक्ति गीत हम सभी के बीच में राग मालकंस का सुनाया है इसमें और कौन कौन से गीत जैसे कि बने हुए हैं थोड़ा सा झलक हमें सुनाइए बल मने मा बल मने संदना बोल नहीं याद आ रहा है जी जी जी जी आपके भाव को समझ पा रहे हैं मैंने बाबा का जी जी जी एक संदेश गीत भी इसी राग पर कंपोज किया है क्या बात है मैं उसकी दो लाइन जरूर जरूर सुनाई जरूर सुनाइए शिव बाबा का नारा है ये शिव बाबा का नारा है ये राजयोग का पाठ न भूले जाति पाति का भेद मिटाकर ऊंच नीच का भेद मिटाकर वसुधा का कल्याण न भूले क्या बात? माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है किन्तु डूबना मझधारों में नारी को स्वीकार नहीं है जटिल समस्या सुलझाने में नारी का स्थान न भूले शिव बाबा का नारा है ये इंकलाब का नारा है ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लगा असर जी बहुत ही अच्छा कंपोजिशन आपने तैयार किया है राग मालकंस पर और भी परमात्मा शिव बाबा के ऊपर आपने तैयार किया ये और भी अच्छी बात आपने हमारे सामने शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इन चीज़ों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक उमंग एक उल्लास जागरूक हो रहा होगा और वो भी इस तरह का जो प्रैक्टिस है ज़रूर करेंगे और मैं आशा करता हूं कि राग मालकंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें रात 8 से 10 के बीच में आप इस राग को प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएंगे और बहुत ही जल्दी आप इसको पकड़ पाएंगे और मेरे ख्याल से इसको कितना समय लगेगा राग मालकंस को समझने में या पकड़ने में आजकल के नए बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं बात को अगर वो गाएंगे आठ दिन में ही गाने लग जाएंगे। अच्छा अच्छा आ, अगर वो सही अर्थों में समर्पण भाव से सीखेंगे हुँ, हुँ, हुँ, तो गाने लग सकते, लग हैं, सकते हाँ। हैं पूरा ही मानको जो है एक उल्लास कृष्ण जी मान का मद्राष्ट्रक मैंने इसी राग पे कंपोज किया है इसकी दो लाइन आपको सुनाइए श्री हरी श्री कृष्ण आम श्री कृष्ण कमलापते शिवपते बैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाही पाही माही म पही मधेर मधुर बदनम मधुरम नयनम मधुरम रखिलम मधुरम अधीरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम रखिलम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधीरम मधुर चरित मधुर वरीत मधुर वसनम मधुरम वलिम मधुर चलित मधुरम भ्रमित मधुरम मधुराधिपतेखि मधुरम अधीरम मधुर गीत मधुर पीत मधुरम भुक्त मधुरम सूत मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम गोपी मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचो मधुरा मधुरम कामलम मधुरम मधुराधि अधरम मधुरम बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे ये भक्ति गीत जो है सुनकर अच्छा कॉम्पोजिशन आपने बनाया है डाक मालकंस को किस किस भाव से या रस से क्या हाँ। हाँ। इसमें जो है उत्साह उमंग ये तो सब भाव के प्रतीक हैं रस में रस श्रृंगार रस भक्ति रस शांत रस करुण रश्मि करुण रस भी देखने को मिलता अच्छा, है अच्छा। जैसे मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मोरे तो घर में दिया न बाती मोरे तो घर में बाती जगमग ज्योति जरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा जब वो द्वारिकापुरी गए तो उन्होंने वहाँ की भव्यता को देखा तो वो बहुत डरे कि मेरे घर में तो दिया जलाने को नहीं है भगवान के दरबार में तो ये भक्ति और दीनता कवि दोनों ही भाव में आ जाते हैं। ये है। पूर्णता संपूर्ण राग है एक तरह से देखा हुँ, जाए हुँ, राग में लगने वाले स्वर जरूर पांच हैं, लेकिन इसको किसी भी समय आप किसी भी रूप में लें तो ये तो रस डालता, डालता है। रस डालता है और हाँ। आनंद देता है आनंद कहीं न कहीं हमको पकड़ के रखता है और खो दे कुछ जगह पे ले जाता है बहुत ही अच्छी ऐसे राग के बारे में आपने बताया और हमारे जो दोस्त है इस वक्त सुन रहे कार्यक्रम को और मैं चाहूंगा की राग मालकंस को अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करे बहुत ही अच्छा राग है मधुर है बहुत ही सुंदर है ऊर्जा वाला है सबको शक्ति देने वाला है तो आप इस तरह की जो प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आप अच्छा एक कलाकार बन के आएंगे तो मेरे ख्याल से एक राग भी मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर ले राग मालकंस मुझे नहीं लगता फिर आपको कहीं पीछे जाना पड़ेगा और बस आपके लिए संगीत की दुनिया में एक रास्ता खुल जाएगा और अच्छे कलाकार एक अच्छे संगीतकार एक अच्छे गीतकार बन के उभर सकते हैं कहने का भाव ये है कि आप किसी भी चीज़ को ले लें लेकिन उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोक दे समर्पण कर दे तो वो चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आपके रहेगा तो चलिए आशा जी बहुत अच्छा लगा हमारे साथ जुड़कर आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे साथ शेयर किया और मैं जाते जाते कहूंगा कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक संदेश बहुत सुंदर आज आपके साथ में हमारी भी मीटिंग हुई ए, मतलब जनता के बीच में जो आज कोहराम मचा हुआ जो भ्रष्टाचार असुरक्षा और जो ये बेकारी के कारण जो ये तनावग्रस्त वातावरण है इसको मधुर और इसको स्वस्थता प्रदान करने के लिए संगीत का सहारा जो है उनको मानसिक शांति हृदय में ऊर्जा जो उनके बेकार जो मन में आते भाव उसको दूर करने में संगीत हमारा परम सहायक हो सकता है यदि किसी को अच्छा संगीत सुनाया जाएगा तो उसको कार्य करने की उसके अंदर क्षमता जागृत होगी उसका मन परिवर्तित होगा और वो एक स्वस्थ परंपरा को एक स्वस्थ समाज को स्वस्थ दिशा दे पाएगा। आशा जी बहुत ही अच्छा संदेश बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया वर्तमान समय को देखकर अगर इसमें कुछ हम कर सकते हैं तो संगीत एक ऐसा माध्यम है एक ऐसा धागा है जो सभी को प्रेम में बांध सकता है और सबके अंदर खुशहाली ला सकता है स्वस्थता ला सकता है यह आपने कहा बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में संगीत संगीत दिलों को जोड़ने की कला है इसलिए हम सब इसी के माध्यम से जुड़े ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है मेरा संकल्प है ये बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर से एक बार तो दोस्तों संगीत की दुनिया पर आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम। फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो आ, या तो मोर आम दैया कौन भूपा गर देर सो एक तरफ Tere bina aap kya karenge?